आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा प्रगतिशील विचारों की अंतहीन ही श्रृंखला श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो के कार्यक्रम विचार यात्रा में आपका स्वागत करती हूं मैं शिल्पी आज विचारों की यात्रा होगी हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रीयता संबंधी अवधारणाओं के बारे में जो ताकतें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का स्वप्न आजादी के पहले से देख रही हैं और इसी क्रम में सांप्रदायिकता के जहर को समाज में घोल रही हैं उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी के विचार से अवश्य अवगत होना चाहिए जिन्होंने स्वयं सांप्रदायिक दंगों को रोकने की कोशिश में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी आम जन से भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपको इन विचारों से लैस होकर सांप्रदायिक ताकतों के मंसूबों को विफल करने और आपसी सौहार्द सामंजस्य बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए तो सुनिए गणेश शंकर विद्यार्थी के विचार उन्होंने 21 जून 1915 को राष्ट्रीयता शीर्षक अपने लेख में कहा था कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं हमें क्षमा किया जाए यदि हम कहें नहीं हम इस बात पर जोर दें कि वे एक बड़ी भारी भूल कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक राष्ट्र शब्द के अर्थ ही नहीं समझे हम भविष्य वक्ता नहीं आरोप अवस्था हम कहती है की अब संसार में हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्र का होना उसी समय संभव है जब देश का शासन देश वालों के हाथ में हो यदि मान लिया जाए कि भारत स्वाधीन हो जाए या इंग्लैंड उसे औप स्वराज दे दे तो भी हिंदू ही भारतीय राष्ट्र के सब कुछ न होंगे इसी तरह 12 नवंबर 1917 को अपने लेख कठिन समस्या में उन्होंने लिखा था कि हम न हिंदू हैं और न मुसलमान मातृभूमि का कल्याण ही हमारा धर्म है और उसके बाधकों का सामना करना ही हमारा कर्म पंडित हो या मौलवी धर्म हो या कर्म मातृभूमि के हित के विरुद्ध किसी की भी व्यवस्था हमें मान्य नहीं दुनिया भर के आडंबरों की छाया में अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ने की इच्छा रखना भ्रम में पड़ना है स्वाधीनता का युद्ध भीतर और बाहर दोनों जगह होना चाहिए तो श्रोताओं सहकार रेडियो पर विचारों की यात्रा यहीं समाप्त होती है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 सीधे अपने व्हाट्सअप अकाउंट पर पाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 9617226783 पर अपने व्हाट्सअप अकाउंट से अपना नाम जिला और प्रदेश लिखकर भेजें। तो सुनते रहिए सहकार रेडियो